प्रश्नोत्तर मणिमाला प्रकीर्ण प्रश्न एक तरफ कहा जाता है कि आशा मत रखो आशा ही परमम दुखम और दूसरी तरफ कहा जाता है कि आशावादी बनो क्या करना चाहिए उत्तर दोनों बातें ठीक है आशा न रखने का तात्पर्य है संसार की आशा मत रखो और आशावादी बनने का तात्पर्य है अपनी उन्नति से अथवा भगवत प्राप्ति से निराश मत हो सत्य की आशा रखो असत्य की आशा मत रखो प्रश्न अविद्या और विपर्यय में क्या फर्क है उत्तर अनित्य अशुचि अनात्मा और दुख में विपरीत नित्य शुचि आत्मा और सुख बुद्धि होने का नाम अविद्या अज्ञान है रस्सी में सांप दिखना सज्जन को दुर्जन समझना आदि वृत्ति विपर्यय है अविद्या खुद में रहती है और विपर्य वृत्ति अंतकरण में रहती है जीवन मुक्त महापुरुष में अविद्या दोष तो नहीं रहता पर विपर्य दोष रह सकता है इसलिए उनमें व्यवहार की भूल तो हो सकती है पर स्वयं की भूल नहीं होती दसवीं आत्मदृष्टि और परमात्म दृष्टि में क्या अंतर है उत्तर आत्मदृष्टि से ब्रह्म ज्ञान होता है और परमात्म दृष्टि से प्रेम होता है आत्मदृष्टि से सत्य तथा चित्त का अनुभव होता है और परमात्मा दृष्टि से आनंद का अनुभव होता है यद्यपि परमात्मा दृष्टि से भी सत्य तथा चित्त का अनुभव होता है पर मुख्यता आनंद की रहती है ऐसे ही आत्म दृष्टि से भी आनंद का अनुभव होता है पर मुख्यता सत्य तथा चित्त की रहती है प्रश्न आस्तिक और नास्तिक किसे कहते हैं उत्तर जो बिना देखे सुने भी परमात्मा की सत्ता मानते हैं वे आस्तिक हैं जो परमात्मा की सत्ता न मानकर जगत और जीव आत्मा की सत्ता मानते हैं वे नास्तिक हैं प्रश्न चेतन और चिन्मय में क्या अंतर है उत्तर चेतन सापेक्ष है अर्थात जड़ की अपेक्षा चेतन है पर चिन्मय निरपेक्ष है चिन्मय का अर्थ है केवल शुद्ध चेतन प्रश्न स्मार्थ और वैष्णव में क्या अंतर है जो उत्तर जो वेदों को स्मृतियों को पुराणों को शास्त्रों को मानते हैं कि जो वे कहेंगे वही ठीक है वे स्मार्थ कहलाते हैं परंतु जो केवल भगवान को ही मानते हैं वे वैष्णव कहलाते हैं स्मार्थ में कर्मकांड की मुख्यता रहती है और वैष्णव में भगवान की मुख्यता रहती है स्मार्थ लौकिक है और वैष्णो अलौकिक है, है जगत क्षर तथा जीव अक्षर दोनों लौकिक हैं। लोके और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है उत्तम पुरुष स्तम कर्मयोग और ज्ञान योग भी लौकिक है लोके स्मिषा क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है पर भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है प्रश्न दरिद्र और धने की पहचान क्या है उत्तर जिसको प्राप्त वस्तु आदि में संतोष नहीं है और अप्राप्त की इच्छा होती है वह दरिद्र है उसके पास धन न हो तो भी दरिद्र है धन हो तो भी दरिद्र है जिसको प्राप्त में संतोष है और अपराध्य की इच्छा नहीं है वह धनी है उसके पास धन ना हो तो भी धनी है धन हो तो भी धनी है प्रश्न भगवान ने कहा है मो कपट छल छेदन भावान मान है सुंदर का तो कपट और छल में क्या अंतर है उत्तर कपट तो अपने भीतर होता है पर छल में दूसरे को ठगता है दूसरों में दोष देखना छिद्र है प्रश्न। गुरु, शासक और नेता तीनों में क्या अंतर है? है, उत्तर। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश देकर मनुष्य को सही मार्ग पर लाता शासक दंड देकर सही मार्ग पर लाता है नेता समझा कर सही मार्ग पर लाता है गुरु सौम्य दयालु शासक है राजा क्रूर शासक है और नेता सामान्य न सौम्य न क्रूर शासक है प्रश्न दुख और करुणा में क्या अंतर है उत्तर अपने दुख से दुखी होना दुख है और दूसरे के दुख से दुखी होना करुणा है दुखी होना भोग है और करुणित होना त्याग है दुख में अपनी तरफ दृष्टि रहती है और करुणा में दूसरे की तरफ प्रश्न देहात्मा गौढ़ात्मा अंतरात्मा और परमात्मा इनमें क्या भेद है उत्तर शरीर को देहात्मा कहते हैं पुत्र को गौरात्मा कहते हैं जिसका देह के साथ संबंध है उस अंतर्यामी को अंतरात्मा कहते हैं सर्वस्विष्ट गीता ईश्वर सर्वभूता हृदय से जम तिष्टि गीता जिसका देह के साथ संबंध नहीं है उसको परमात्मा कहते हैं प्रश्न निर्विकल्प स्थिति और निर्विकल्प बोध में क्या अंतर है उत्तर निर्विकल्प स्थिति कारण शरीर में होती है और निर्विकल्प बोध स्वयं में होता है निर्विकल्प स्थिति सविकल्प में बदल जाती है पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता स्थिति बदलती है बोध नहीं बदलता स्वर्गे पिनोपजाय प्रलय न व्यसंत निर्विकल्प बोध अखंड नित्य स्वतः स्वाभाविक और निरपेक्ष होता है प्रश्न सफाई और शुद्ध में क्या अंतर है उत्तर सफाई और शुद्ध पवित्रता में बहुत अंतर है हड्डी को साफ कर सकते हैं पर शुद्ध नहीं कर सकते कौन सी वस्तु शुद्ध है इसको शास्त्र प्रमाण से ही जान सकते हैं जैसे अन्य जलों की अपेक्षा गंगा जल पवित्र है गाय के गोबर गोमूत्र भी पवित्र है